सहनाबुन सह वी करवावै तेजस्वनावीतमस्ष वह शांति शांति शांति हाँ बोली वायु और कर्म कर्म तो क्रिया है और वायु तो द्रव्य है, तो है। द्रव्य। द्रव्य। चार छह पदार्थ है ना छह पदार्त। पदार्थों में एक पदार्थ द्रव्य है एक पदार्थ गुण है एक पदार्थ कर्म है तो द्रव्य जो है वायु एक द्रव्य है और उस द्रव्य में क्रिया भी हो रही है ठीक है ना जैसे मैं एक द्रव्य हूं मैं जब चलता हूं तो मेरे में क्रिया भी हो रही है तो ऐसे ही वायु एक द्रव्य है वो नेत्र प्रत्यक्ष नहीं होता उस वायु का और वो जब वायु चल करके जब मेरे त्वचा के साथ लग जाता है तो मेरे को एहसास होता है कि हाँ कुछ स्पर्श हो रहा है और वो स्पर्श जो है एक गुण है उस स्पर्श गुण से वायु का हम अनुमान करते हैं ऐसा हा जी स्पष्ट हो गए अभी, तो अभी स्पष्ट हो गए और तो हम तो चले अंबागे ऐसे विषाणी ककुद्मा सासनावानि गोत्वे दृष्टम लिंगम ये आठवां सूत्र है उसके बाद है स्पर्श्च वायो हो ये नौवां सूत्र है नष्टा स्पर्श इतृष्टलिंगो वायु ये दसवा सूत्र है तो आठ नौ दस इन तीन सूत्रों को एक ही साथ जोड़ करके तीनों की व्याख्या महर्षि हाँ महर्षि कह रहा हूँ तीनों की व्याख्या स्वामी ब्रह्म मुनि जी कर रहे हैं हाँ जी नहीं अभी पता नहीं लगा है मैं मेरे को समय नहीं मिला हाँ जी हाँ जी लिक्विड में आता है नहीं लिक्विड में गिनती हो रही होगी पर नहीं वो तो है प्रश्न ये क्या वो जल है जलीय तत्व है या पार्थिव तत्व है प्रश्न नहीं नहीं पानी भी जम जाता है तो भी वो जल पार्थिव तत्व नहीं माना जाता ना जैसे जल जल को सर्दी में हम जमाते हैं या फ्रीजर में रखो तो जम जाता है बर्फ बन जाता है पर है तो वो जल है अग्नि संयोग से यानी कम अग्नि संयोग करेंगे ठीक है तो जल जम जाएगा अधिक अग्नि संयोग देंगे तो उसमें तरल हो जाएगा ऐसा अने वो, वो तो बात है इतना तो प्रश्न ये है कि क्या पारा पार्थिव तत्व है या जलीय तत्व है धातुओं में आता है है? धातुओं धातुओं में में आता तो उसको पार्थिव तत्व माना जाएगा अगर जल जल में आता है तो जलीय तत्व मानना पड़ेगा ठीक है अभी मैं पता करूँगा अभी केमिस्ट्री है ना? <laughs> तो मतलब ठीक है तो धातु होगा और उसका एक विशेष गुण यह है कि वो पिघल पिघल करके भी मतलब तरल तर, तर, तर, तर, तर, तर, तर, बहने का स्वभाव उसमें हमेशा रहता होगा हाँ। या क्या उसको कभी बिल्कुल ठोस बना करके ना बे ऐसा भी बना सकते है एक समय एक व्यक्ति एक तरल लिक्विड वाली हाँ जी तो दोनों तो दो जी लेकिन अभी कि उसकी बात तो सामान्य में हाँ नहीं तो जैसे घी रहता है बहुत सारे पदार्थ जैसे मधु है वो तरल पदार्थ में भी रहता है और जमकर के भी रहता है तो ऐसे ही ये भी होता है तो ये मेरे को समझना है यानी अधिक संभावना तो ये है कि ये पार्थिव तत्व है ठीक है बाकी ये जो तरल रहता है ये तो हमेशा तरल रहता है या पूरा जम भी जाता है ये अपने को अभी पता करना है ठीक है पता कर लेते हैं जो भी है कारण हाँ पार्थिव तत्व का मतलब है जो कठोर है नहीं रूप रूप रस गंध स्पर्श तो है ही उसके लेकिन पृथ्वी का एक गुण ये भी है तो कठोर है गुरुत्व तो उसमें भी है दूसरों में भी है तो कठोर कठोरता जो है ये पृथ्वी का एक विशेष गुण है कठोर रहना यानी जुड़ कर के रहना संयुक्त रहना ऐसा तो जो जो हाँ जी वो उसी को तो पता करना है ना अभी मैं पता करता हूँ उसका केवल कठोर होने मात्र से पार्थिव ऐसा नहीं कहेंगे मान लो कोई कहे बर्फ भी पृथ्वी तत्व ऐसा कोई कहे ऐसा नहीं होगा किसी कारण विशेष से वो तरल हो सकता है किसी कारण विशेष से वो ठोस हो सकता है जो कठोरत्व है स्वाभाविक रूप से उसका कठोरत्व है लेकिन अग्नि संयोग से वो तरल हो जाएगा अग्नि संयोग कम करेंगे तो वो कठोर हो रह, रहेगा यानी अग्नि संयोग बहुत अधिक अग्नि संयोग होता है तो वो तरल हो जाता है और बहुत कम अग्नि संयोग होता है तो वो कठोर हो जाता है यानी संयुक्त हो जाता है जैसे बर्फ है ना बर्फ भी जो बनता है ना उसमें भी अग्नि संयोग है लेकिन बहुत कम अग्नि संयोग है हम्म मैं किसी से भी बनाते मतलब पार्थिव तत्व से बनता है पार्थिव तत्व से बनता है सिलिका हाँ बालू उसको बनाते हैं वही पार्थिव तत्व है, तो तो है। पार्थिव तत्व है वही तो कह रहा हूँ मैं विशेष अग्नि संयोग से उसको तरल किया जाता है और बहुत कम अग्नि संयोग करेंगे तो ठोस बन जाता है जब जल का प्रश्न आएगा ना मतलब जल का विश्लेषण आएगा प्रसंग आएगा उसमें जल जमता भी है जल तरल भी रहता है वहाँ स्पष्ट बताएंगे कि अग्नि संयोग से ऐसा अधिक अग्नि संयोग से वो तरल होता है और कम अग्नि संयोग से वो जम जाता है ऐसा वो आगे भी बताएंगे हाँ जी हाँ जी हाँ तो क्यों उसमें गुण है ना परत्वा परत्व? जी परत्वा जी हमारे में काल में भी है काल में भी अच्छा काल में क्या है ये बताइए ना ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ये आप कह रहे हो जब काल का प्रसंग आएगा ना उसमें स्पष्ट कहे परत्वा परत्व गुण उसमें भी रहते हैं ऐसा नहीं है ऐसा दो प्रकार के द्रव्य होते हैं एक व्यवहारिक द्रव्य है एक वास्तव में द्रव्य तो वो काल व्यवहारिक द्रव्य है, परत्व है। हाँ तो व्यवहार तो द्रव्य तो माना है ना व्यवहार के लिए उसको जैसे दिशा है दिशा अपने आप में कोई वैसे तो हाँ तो ये तो मैं मैं वो पहले ही बता दिया जब नौ प्रकार के द्रव्य जब बताए थे वहां पर मैंने बता दिया था हाँ जी चलें एतेशाम, त्रयानाम, सूत्रानाम एक त्रयाणाम सूत्राणाम एकवाक्यता अस्ति इन तीनों सूत्रों में एक रूपता है तस्मात इसलिए सह एव व्याख्यायते तीनों को एक साथ इनकी व्याख्या की जाती है विषाणी ककुदमा कुछ कह रहे विषाणी ककुदमान प्रांत वाली सासनावान विशिष्ट विषाणवान ये जो गाय होती है ये विशेष सिंगों वाली होती है इनका सिंग एक अलग प्रकार के होते हैं मोटे और इस तरह का कुछ अलग ढंग का होता है विशेष सिंग वाली हाजी बाकी जितने सिंग वाले जितने भी होंगे उनकी अपेक्षा से ही, वो तो होते ही है लेकिन एक दूसरे की अपेक्षा तो, तो विशेष बनता है ना सामान्य विशेष तो एक दूसरे की अपेक्षा से ही तो बनता है और किसकी अपेक्षा है? किसी की अपेक्षा तो रहेगी तभी तो विशेष है तो गाय को तो बता रहे हैं और किसको कह रहे हैं गोत्र को समझाना है तो गाय को तो रखेंगे और किसको रखेंगे तो देखिए आप प्रसंग को देखो ना प्रसंग गाय का चल रहा है अब केवल विशान को तो किसी कार तो ले लेंगे और बाकी आप गाय को लेंगे होगा उसी प्रसंग में जब बोला जा रहा है तो उसी का लेंगे ना विशिष्ट विषाणवान विशेष सिंगों वाली प्रशस्त श्रृंगवान अर्थात प्रशस्त सिंग वाली है विशेष सिंग वाली है प्रशस्त स्कंध मांस पिंडवान गाय जो है गो ये पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है गो पुल्लिंग में भी होता है स्त्रीलिंग में भी होता है इसलिए पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है संस्कृत में तो प्रशस्त स्कंध मांसपिंडवान, पिंडवान यानी विशेष कंधों वाली गाय है यानी उसमें कोई विशेष एक लोथड़ा ठाठ जैसा ऊपर उठा हुआ रहता है मांसपिंड। पिंड पुच्छाग्रे प्रशस्त वालधानवान पुच्छाग्रे पूछ के अग्र में प्रशस्त वालधानवान यानी विशेष बालों का गुच्छा रहता है प्रशस्त गल कंबलवान और गल कंबल वाली हैिंगम गोत्व प्रत्यक्षीभूतम लिंगम जातो यथा भवति। इति एवं इस प्रकार से प्रत्यक्षीभूतम लिंगम प्रत्यक्ष होने वाला लिंग यानी लक्षण या गुण गोत्वे, गोत् अर्थात गोत् जाती में यथा बहुत जिस प्रकार से होता है यानी ये प्रत्यक्ष लिंगन लिंग है सारे प्रत्यक्ष लक्षण है या प्रत्यक्ष गुण है ये हाँ जी वाला दे क्या? वाला देखा कहां तो उसमें क्या फर्क पड़ता है ये तो शब्द भेद है कुछ बताइए ऐसा है ऐसा अर्थ मत लो ना वक्ता के अभिप्राय को लो ना हर जगह आप ऐसा जब समझ रहे हैं तो वही अर्थ ले लो ना क्यों इसमें ऐसा है का मतलब पूंछ का जो अग्रबाग है ठीक है ना अग्रबाग से यहाँ पर जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ नहीं ले रहे हैं हाँ जहाँ मतलब जहाँ समाप्त तो होता है ना वहाँ प्रांति वाली का मतलब है पूछ का सबसे अंत वहा अंत शब्द से अभिव्यक्त कर रहे हैं यहाँ अग्रे शब्द से अभिव्यक्त कर रहे हैं ये तो व्याख्याकार है ना अपने शब्द को दूसरे शब्दों में प्रस्तुत कर रहा है इसमें कोई बात ही नहीं है हाँ जी तो ये कह रहे हैं प्रत्यक्षी प्रत्यक्ष होने वाला जो लिंग है यानी लक्षण है जो गुण है उससे जिस प्रकार गोत्र जाति में पता लगता है स्पर्शश्च वायु तथा उसी प्रकार से स्पर्शो लिंगं लक्षणं गुणो वायुरअस्ती जैसे गोतु के लक्षण में वो चिन्ह है ऐसे ही वायु के लक्षण में स्पर्श लिंग है लक्षण है गुण है वायु का स्पष्ट हो गया गुणश्च गुणिनम साधयती यद आश्रित सवती और गुणश्च ये जो स्पर्श गुण है गुणिन साधयती गुणी को सिद्ध करता है यदाश्रित सहती जिसके आश्रित वो रहता है यानी जिस द्रव्य के आश्रित वो रहता है बेदस्तु इयाने वयत अंतर तो इतना ही है कि न प्रत्यक्षी दृष्टान प्रत्यक्षव्याप तेजसा न खलु स्पर्शो लिंगम अदृष्ट तो कहना चाहते हैं केवल वेद इतना ही है कि जो दृष्ट पदार्थ है यानी नेत्रेंद्रिय पर्यंत प्रत्यक्ष होने वाले रूप वाले पृथ्वी जल और अग्नि रूपी जो पदार्थ है उनका उन पदार्थों का उन तीनों पदार्थों का न खलु स्पर्शो लिंगम ये स्पर्श उनका लिंग नहीं है उनका चिन्ह नहीं है केवल केवल स्पर्श या केवल अर्थ को जोड़ना है केवल स्पर्श उनका लिंग नहीं है इसलिए अदृष्ट मस्ती ये अदृष्ट द्रव्य का लिंग है अतः हेतो हाँ जी से नृष्टान ना स्पर्शक है दृष्टानाम को कोलाय नेत्रेंद्रीय पर्यंत प्रत्यक्षी भूता जो भूतान पर्यंत प्रत्यक्ष होने वाले जो पदार्थ है वो कौन है रूपवताम रूप वाले पदार्थ पृथ्वी तेजसाम पृथ्वी जल और अग्नि तो पृथ्वी जल अग्नि का ये सारे विशेषण नेत्रेंद्रिय पर्यंत प्रत्यक्षी भूता नाम रूपवता नाम पदार्था पृथ्व्याप ऐसा तो इसका सीधा ये अर्थ है प्रत्यक्ष होने वाले रूप वाले पृथ्वी जल अग्नि रूपी तीनों पदार्थों का स्पर्श गुण केवल लिंग नहीं है यानी केवल स्पर्श गुण उनका लिंग नहीं है वो उनका हाँ यही है यही कहना चाहते यानी केवल जो स्पर्श गुण है वो केवल स्पर्श गुण इन पदार्थों का लिंग नहीं है क्योंकि इन पदार्थों में केवल स्पर्श गुण का आपको अनुभव नहीं होगा शीत के साथ अनुभव होगा उष्णता के साथ अनुभव होगा ऐसा यह रूप के साथ अनुभव होगा स्पर्श के साथ अनुबव... रूप के साथ गंध के साथ या आप रूप रस के साथ यानी रूप रस गंध इनके साथ उनका स्पर्श अनुभव होता है केवल स्पर्श गुण का अनुभव नहीं होता है उसमें पृथ्वी जल अग्नि इन तीनों में केवल स्पर्श गुण का अनुभव नहीं होता है केवल स्पर्श गुण का अनुभव तो ऐसे द्रव्य में होता है जिसमें ना रूप है ना गंध है और ना रस है हाजी होगा ना क्यों नहीं होगा क्योंकि हम तो मतलब गर्म लग रहा है ठंडा लग रहा है अनुभूति होती है और जब जलीय तत्व वायु में बह करके आता है तब शीत स्पर्श होता है जब आग्नेय तत्व वायु में बह करके आता है तब उष्ण स्पर्श होता है और जिस स्थिति में न उष्ण स्पर्श हो रहा है ना शीत स्पर्श हो रहा है वहां अनुष्ण अशीत स्पर्श होता है केवल स्पर्श का अनुभव होता है नहीं होता है कठिन का मतलब होता है कभी कभी ऐसा होता है ना हमको जो अनुभूति होती है कि ना गर्म लग रहा है ना ठंडा लग रहा है लेकिन कुछ हो रहा है स्पर्श तो हो रहा है उसमें ठंडक नहीं है उसमें गर्मी नहीं है ऐसा कभी कभी होता है नहीं आप ऐसा करेंगे तो गरम लगेगा आप ऐसा करेंगे ना वो गरम लगेगा क्यों हाँ जी स्पर्श वहाँ क्या कठोर रहता नहीं। है ना वह यहाँ कौन हाँ स्पर्श वो तो हो रही है लेकिन ठीक है ठीक है ज़्यादा इसलिए और भी सूत्र है ना स्पर्श है न, क्योंकि मान लीजिए पत्ते उड़ रहे हैं पत्ते उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं ना तो उड़ते हुए पत्तों को देखेंगे ना आप तो वहाँ आपको पता लगेगा वहां कोई ऐसा पदार्थ है जो उड़ा रहा है ठीक है ना उससे पता लगता हुआ कोई ऐसा द्रव्य है जो उड़ा रहा है उससे वायु का अनुमान होता है और पत्ते हिल रहे हैं हिलते हुए पत्तों को या कहीं कंपन हो रहा है तो वहां पर भी वायु का आपको अनुमान होता है कि वहां वायु है और जब वायु बहकर के आता है ना तो वायु जब बहकर के आती है तो किसी ना किसी द्रव्य के साथ जब संपृक्त होती है यानी उसके साथ संघात को प्राप्त हो, उसके साथ संयुक्त संयोग को प्राप्त होता है तो उस घर्षण से भी आवाज आती है शब्द उत्पन्न होता है तो उससे भी पता लगता है कि यहाँ वायु है वो तो केवल एक कथन होता है ऐसा स्पर्श तो नहीं होता है आ, मन को मेरे हृदय को स्पर्श किया ऐसा मोटी भाषा में बोलते हैं ना यानी मेरे हृदय को छू लिया आपने जो वाक्य बोला मेरे हृदय को छू लिया वो एक लौकिक वाक्य है ऐसा कोई जाकर के स्पर्श करता हो ऐसा नहीं नहीं तो, नहीं वो तो केवल कथन मात्र है वो तो लो, लोकोक्ति है ये तो लोक में कथन करते हैं साहित्यिक भाषा है छेद कर दिया, आ, कर दिया। आ, आ, आ, मतलब वही है मतलब ऐसा है आपने ऐसा बोला है लेकिन मेरे को बहुत खराब लगा या जो भी चारे है बुरा लगा अच्छा लगा वो उसका यही अभिप्राय होता है हाँ जी हाँ जी ने कहा मतलब नेत्रेंद्रीय पर्यंत का मतलब ये है कि एक तो रूप है नेत्र से दिखने वाला गंध है जो नाक से दिखने वाला ठीक है और रस है जो जीवा से अनुभव होने वाला ये इसका मतलब है ये तीन तीन हैं ना रूप रसगंध ये केवल एक कथन मात्र है मतलब नेत्र नेत्रेंद्री पर्यंत का मतलब है रूप रस, गंध, जो नेत्र और गंध और रस मान लो ऐसा ले लो आप रस से प्रारंभ करो रसगंध और नेत्र ऐसा वो तो एक विवक्षा है कहने की विवक्षा है मुझे जैसे याद आया दर्शन में में कि जाति को को वास्तव इन चिन्हों से से हम नहीं जानते, गुद्व को गुद्व से ही जानते गोत्र गोत्र ही क्या मतलब जाति को ये जानते हैं, जाति, का जाति, का जान। तो जाति से ही पता लगते है जाति से जाति कैसे पता लगता है बताओ ने बताया था। नहीं बताया था, तो उसको उत्तर तो दो तो तो ना आप समझाओ ना मतलब जाति से जाति का ही पता लगता है तो कैसे मान लिया मैं एक मनुष्य को देख रहा हूँ ये इनको जैसा देख रहा हूँ वैसे पे है तो मनुष्यत्व आप में भी है कैसे पता लगा इन चिन्हों से ही तो पता लगता है इन्हीं लिंगों से तो पता लगता है और कोई माध्यम नहीं है जाति का पता लगाने का हाँ लक्षणों से ही पता लगता है लक्षणों को हटाएंगे तो कैसे पता लगाएंगे आप को को ना को, ना मनुष्यत्व को जाति का पता ही नहीं लगा सकते हैं आप इन चिन्हों से ही पता लगा सकते हैं मतलब ये एक डिब्बा है ऐसा ही दूसरा तीसरा चौथा तो ये इसको डिब्बा को जिन लक्षणों से इसको डिब्बा माना है उन्ही लक्षणों को से उनको भी डिब्बा मानोगे ना तो लक्षणों से ही तो पता लगता है चिन्हों से ही पता लगता है हाँ जी हाँ जी, आं जी। हाँ वो वो भी एक बात है वहां पर न्यायदर्शन में है ना आकृति से जाति का बोध होता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक ठीक है हाँ आगे बढ़ते हम अतो है तो अदृष्ट लिंग कहा स्पर्शलिंग को वायु रीति इसलिए ये जो वायु है अदृष्ट लिंग वाला है हाँ जला दीजिएगा आप एक काम कर सकते हैं क्या नहीं नहीं हाँ बंद भी कर सकते मेरे दरवाजा को भी बंद करके आना मैंने केवल बाहर का ही बंद किया नहीं तो पानी अंदर घुस जाएगा फिर बरसात का मौसम आ गया ऐसा लग रहा है बीच में तो बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि इतनी धूप हो रही थी बहुत गर्मी हाँ मतलब एक कितना बयालीस तैतालीस ऐसे डिग्री तक पहुंच गया था।, जी, जब था, था हाँ जी दसवा सूत्र का भी बताऊंगा सूत्र का तो बताया नहीं ना वो कहता है न च्रष्टा नाम स्पर्श स्पर्श गुण केवल स्पर्श गुण नेतेंद्री से दिखने वाले पदार्थों का गुण नहीं है केवल स्पर्श गुण नेत्रेंद्री से दिखने वाले पदार्थों का गुण नहीं है इसलिए अदृष्ट वायु का लिंग है नेत्रेन्द्रीय से न दिखने वाले वायु का लिंग है चिन्ह है स्पर्श केवल स्पर्श नहीं दिखता हाँ जी जो नहीं ये नहीं कहना चाहते ये, ये कोई आ, अर्थापत्ति नहीं लगा रहे यहाँ पर कि जो आंख से नहीं दिखता वो न, न, उसका स्पर्श को ये नहीं कहना चाहते वो ये कहना चाहते हैं कि जो वायु में जो स्पर्श है वो स्पर्श नेत्रेंद्री से दिखने वाले इन पदार्थों का केवल लिंग नहीं है केवल वायु का ही लिंग बनता है जिसमें न रूप है ना रस है ना गंध है ऐसा देखिए दृष्ट और अदृष्ट ये आपेक्षिक शब्द है दरवाजा बंद कर दिया दृष्ट और अदृष्ट जो है ना दृष्ट से यहां पर नेत्र दृष्ट ले रहे हैं नेत्र प्रत्यक्ष ले रहे हैं और अदृष्ट से जो नेत्र प्रत्यक्ष नहीं है उसको ले रहे हैं तो वायु जो है नेत्र प्रत्यक्ष नहीं है स्पर्श के द्वारा उसका बोध होता है तो यह कहना चाह रहे हैं नच दृष्टानाम स्पर्श इससे यह पता लग रहा है कि जो नेत्र दृष्ट पृथ्वी जल और अग्नि है जो नेत्र से प्रत्यक्ष होते हैं जिनका नेत्र प्र... उनमें रूप है ना तो रूप वाले द्रव्यों का स्पर्श गुण नहीं है रू... आ, केवल रूप वाले द्रव्यों का स्पर्श गुण नहीं है स्पर्श गुण तो केवल अरूप वाले द्रव्य वायु का है ये कहना चाहते दृष्टान स्पर्श न रूप वाले पृथ्वी जल अग्नि रूपी द्रव्यो का केवल स्पर्श गुण नहीं है केवल उनका नहीं है हाँ केवल उनका नहीं है हाँ जी वायु का नहीं नहीं मतलब केवल गुण का मतलब है केवल ये स्पर्श गुण है ये केवल स्पर्श गुण उनमें नहीं रहता है केवल स्पर्श गुण तो वायु का है जो अदृष्ट हा केवल स्पर्श हाँ केवल स्पर्श ये है केवल स्पर्श रूप वाले द्रव्यों का गुण नहीं है केवल स्पर्श वायु रूपी द्रव्य का ही गुण है ये कहना चाहते हैं ठीक है ठी हाँ जी अतो हे तो अदृष्ट लिंग कह स्पर्शलिंग को वायु इसलिए अदृष्ट लिंग वाला है यह स्पर्श गुण जो है ना अदृष्ट यानी वायु रूपी द्रव्य ये लिंग है चिन्ह यह केवल स्पर्श देखिए यह एश केवल स्पर्श त्विंद्रीय अनुभूयती है केवल जो स्पर्श की अनुभूति है वो त्विंद्री से होती है गंध रस रूपव द्रव्य प्रत्यक्ष तस्य आश्रय गुणिना भवित न खाल गुणों भवति तो कहते हैं गंध रस रूपव जैसे गंध रस रूप इनका जो प्रत्यक्ष होता है यानी गंध वाला रस वाला रूप वाले द्रव्य जो नेत्रों से प्रत्यक्ष होता है तो द्रव्य प्रत्यक्ष मंत्र जैसे द्रव्य प्रत्यक्ष होता है नेत्र प्रत्यक्ष उसके बिना आश्रय ना तस्य आश्रय न स्पर्श से ना स्पर्श के आश्रय से यह पता लगता है गुणिना भवित स्पर्श अगर है तो उसकी जो गुणी है द्रव्य है उसको तो होना ही चाहिए स्पर्श की अनुभूति तो हो रही है तो स्पर्श की अनुभूति हो रहे है तो उस स्पर्श को रखने वाला द्रव्य भी होना चाहिए न खाल गुणों गुणिन अंतरे न यानी ये जो गुण हैं स्पर्श गुण है जो हमको अनुभव हो रहा है ये स्पर्श गुण बिना गुणी के बिना द्रव्य के नहीं रह सकता नाम गंधरस रूप वृथिव्याम लिंगमिति और ये जो स्पर्श गुण है ये रूप वाले जो रस रूप को रखने वाले जो पृथ्वी जल अग्नि है इनका लिंग तो नहीं हो सकता अथच अच्छा। हाँ केवल स्पर्श सब जगह केवल रखना है अच्छा अच्छा और एक बात पृथ्वी जला पृथ्वी जल अग्निशु पृथु शीतोष्ण स्पर्शा उपलब्ध्यंत पृथ्वी में जल में और अग्नि में जो स्पर्श उपलब्ध होता है एक पृथु के रूप में पृथु का मतलब विस्तार के रूप में उसका जो स्पर्श होता है पृथ्वी में पृथु विस्तार है और विस्तार के रूप में उसका स्पर्श होता है और जल में जो स्पर्श होता है वो शीत के रूप में होता है और जो अग्नि में जो स्पर्श होता है वो उष्ण के रूप में होता है तो ये पृतु शीत उष्ण स्पर्श जो है ये इन तीनों पदार्थों में उपलब्ध होते हैं ते वायु संयोगे न एव उनमें जो स्पर्श की अनुभूति होती है वो वायु के सन्निधि से ही होती है यानी पृथ्वी जल अग्नि में वायु का संयोग है यानी वायु तत्व उसमें उसमें है ये कहना चाहते हैं वायु तद अंतर अवशिष्टवाद उसी को स्पष्ट किया है उन तीनों पदार्थों में वायु विद्यमान होने से तत्र तत्र स्थित पृथ्वीत्व शीतत्व उष्णव वायु एवं वा तत्र तत्र तथित उन उन पदार्थों में स्थित जो स्पर्श है पृथ्त्व के रूप में शीतत्व के रूप में उष्णव के रूप में ये सारा का सारा स्पर्श स्पर्श वायुरेव प्रद्योत वायु को ही बताता है या प्रकट करता है तदर्मरिहित केवल स्पर्शो इति सुतराम सिद्धम तदर्मरहित उस धर्म से रहित किस धर्म से पृतृत्व शीतत्व उष्णत्व धर्म से रहित केवल स्पर्श वायु का गुण है ये सुतराम सिद्धम सरलता सिद्ध हो रहा है स्पष्ट हा जी हा जी हा कुछ हुआ तो अच्छी बात है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रत्यक्ष भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ठीक है ना जैसे संसार की सृष्टि रचना को देखकर कि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष है ठीक है ना ऐसे ही भय शंका लज्जा के माध्यम से ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है वो दूसरा प्रत्यक्ष है और एक समाधि का प्रत्यक्ष होता है ईश्वर का वो तीसरा प्रत्यक्ष है जैसे स्वामी दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में तो ये जो वायु का जो हमको प्रत्यक्ष हो रहा है ये गुण के माध्यम से गुणी का प्रत्यक्ष है ठीक है जब इसी वायु को जब हम समाधि में देखेंगे तो वहाँ गुण के साथ साथ द्रव्य का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा वो प्रत्यक्ष हाँ जी ठीक तो है जैसे लेते से ही के तो तो पहले इस बात को समझ लो ये ऐसा माना जाए जो रूप रूप तो एक गुण है ठीक है ना तो रूप गुण से उस रूप गुण को रखने वाला जो द्रव्य है उस द्रव्य का भी प्रत्यक्ष माना जाता है ठीक है ना? ऐसे ही गुण से गंध को रखने वाला जो द्रव्य है उसका भी प्रत्यक्ष माना जाता है न्याय दर्शन के आधार पर बता रहा हूँ तो ऐसे यहाँ पर न्याय दर्शन की दृष्टि से यहाँ स्पर्श गुण के कारण से स्पर्श को रखने वाला वायु का भी प्रत्यक्ष माना जाता है ऐसा उसमें कोई आपत्ति नहीं है ये एक दृष्टि है तो जैसे संसार को देखकर कि ईश्वर का भी अनुमान होता वहाँ अनुमान में देख, जब देखेंगे तो वहां पर वो अनुमान में चला जाएगा क्योंकि गुण को देखकर के गुण का अनुमान होता है उस रूप में यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि स्पर्श गुण के द्वारा स्पर्श तो प्रत्यक्ष हो रहा है लेकिन स्पर्श गुण को रखने वाला जो द्रव्य है उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो उस रूप में इसको अनुमान में ले जा रहे हैं ऐसा विवक्षा भेद है विवक्षा भेद है से है। तो जी हाँ हम्म हाँ जी प्रत्यक्ष नहीं है ये नहीं कहना चाह रहे यहाँ पर हाँ ठीक है एक प्रक्रिया बताए यहाँ पर वो ये नहीं कहना चाहते हैं कि यहाँ ये प्रत्यक्ष होता नहीं है ये नहीं बोला यहाँ पर एक प्रक्रिया है हाँ ठीक है उससे उस प्रक्रिया से अनुमान से है ठीक है रहा है तो है कि को को को नहीं माना और शब्द उल्टा कर दे तो क्या, क्या आपत्ति है आ, क्योंकि शब्द प्रमाण हमको इजाजत नहीं देता शब्द प्रमाण ये कहता है शब्द जो है आकाश का गुण है और स्पर्श जो है वायु का है क्योंकि जो भी बोध होता है हमको वो बोध शब्द प्रमाण के माध्यम से भी होता है प्रत्यक्ष के माध्यम से भी होता है अनुमान के माध्यम से भी होता है तो जब आपको ये लग रहा है कि ये जो स्पर्श है ये आकाश का क्यों ना माना जाए आपको ऐसा लग रहा है ठीक है ना लेकिन दूसरा जब प्रमाण आएगा तो दूसरे प्रमाण से खंडित होता है तो आप अपनी बात को आपको हटाना पड़ेगा कि मैं गलत समझ रहा समझ रहा हूँ इसको क्योंकि समझने में गलती हो सकती है लेकिन शब्द प्रमाण में कोई गलती नहीं होती है प्रमाता में गलती हो सकती है प्रमाण में कोई गलत गलती नहीं होती है प्रमाण तो सदा प्रमाण ही रहता है तो शब्द प्रमाण स्पष्ट कह रहा है कि शब्द, शब्द आकाश का गुण है स्पर्श वायु का गुण तो है ऐसा केवल अनुमान को लेकर के आप किसी के गुण को किसी में नहीं थोप सकते हो वही अलग से इसलिए कह रहे हैं द्रव्य का भी प्रत्यक्ष हो सकता है ना द्रव्य अभी प्रत्यक्ष नहीं है यानी वैसे वायु में रूपगुण भी है अदृश्य है वो अभी दिख नहीं रहा है लेकिन समाधि में वो भी दिख जाएगा कोई भी वायु हाँ जी ऐसा यहां नहीं कहा यहां नहीं कहा ये बात यह है कि सत्वर स्तंभ में रूप गुण है या नहीं है, है ना तो सत्वस्तम में रूप गुण है तो उसके जितने भी कार्य हैं उनमें भी रूपगुण है बस उद्भुत नहीं है नहीं उसमें बोलने ये तो बहुत सरल है जो प्रत्यक्ष दिख रहा है जो रूपवान रूपवान पदार्थ आपको दिख रहे हैं प्रत्यक्ष ये कार्य पदार्थ में रूप गुण है तो कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टा ये जो रूप है ये कार्य में दिख रहा है तो कारण में भी है ये कोई हम वैशेषिक से दूर हट करके थोड़ा बात कर रहे हैं वैशेषिक के अनुसार ही बात कर रहे हैं हाँ जी मतलब यहाँ यहाँ केवल स्पर्श ही प्र... प्रकट है बाकी कोई गुण और प्रकट नहीं है इसमें यानी बनाने वाले परमात्मा ने जो वायु को बनाया है उसमें केवल स्पर्श को ही प्रकट किया है बाकी गुणों को नहीं प्रकट किया है यानी रूप और रस गंध उसमें प्रकट नहीं किया है तो मूल रूप में तो है उसमें प्रकट नहीं किया है नहीं का है नहीं पहले सुनिए पहले सुनिए पहले मेरी बात को पूरा सुन लीजिएगा मन का प्रत्यक्ष करता हूँ मैं ये मैं का मतलब समाधि में जो योगी व्यक्ति पांच महाभूतों का प्रत्यक्ष करता है पांच तन्मात्राओं का प्रत्यक्ष करता है पांच ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों सब पदार्थों का प्रत्यक्ष जो करता है तो उस प्रत्यक्ष में द्रव्य का जो प्रत्यक्ष करेगा उसमें जो जो गुण है उनको भी प्रत्यक्ष करेगा ना वो इसमें क्या आपत्ति है कोई कोई पूछे मन का कोई रूप होता है हाँ होता है पर वो दिखता नहीं है प्रकट नहीं है समाधि में प्रत्यक्ष होता है उसका अच्छा। ऐसा कर जाएगी मतलब, मतलब जो पदार्थ जे आप एक बात बताइए सत्वरस्तम का प्रत्यक्ष करता है ठीक है ना अब सत्वरस्तम प्रत्यक्ष कैसे होता है वो अभी तो अप्रकट है मतलब जिस स्थिति में वो अप्रकट है जिन साधनों से अप्रकट है लेकिन जिस साधन से मैं देखना चाहता हूँ उस साधन से वो प्रकट होगा मैं इन इन आंकों से नहीं देख सकता हूँ जब देख नहीं सकता हूँ तो मैं चश्मा लगा के देखूंगा वो एक विशेष साधन मिल गया उस विशेष साधन से वो प्रकट होता हो है लेकिन जितने साधन हमको दिए उन साधनों से वो प्रकट नहीं होता है जैसे वायु को भी न, ये लिक्विड बनाते हैं ना ये लोग हाँ बनाते हैं साइंस के माध्यम से बनाते ही हैं। हाँ, दिद्वार। हाँ, दिद्वार। तो, होता है हाँ जी तो हाँ जी हाँ जो भी होता है वो अपने आधार पर उसको कर देते हैं तो ये केवल एक जिन साधनों से हम उनको देख रहे हैं उन साधनों से तो प्रकट वो प्रकट हो ही नहीं सकता लेकिन दूसरे ऐसा साधन हमको मिल जाए जिन साधनों से हम उनको देख सकते हैं प्रत्यक्ष कर सकते हैं हाँ जी है कारण सारे हाँ जी तो बोल है प्रश्न होता कि जब और चुनाव में तो जी में में मनाया लाल पैदा क्या हुआ किसी में भी मान सकते हो अप्रकट रूप में है किसी न किसी एक में तो मानोगे आप या तो दोनों में मानो या किसी एक में मानो हमें कोई आपत्ति नहीं अभाव से भाव मानेंगे कार्य कारण गुण पूर्वक नहीं है फिर इसका मतलब पहले सिद्धांत को समझना पड़ेगा आपको तो। क्योंकि कोई भी बात करनी होती है तो उसके पीछे पहले सिद्धांत को स्थापित किया जाता है क्या आप ये इस बात को मानते हैं जो गुण कारणों में नहीं होते हैं वो कार्यों में आते हैं ऐसा सिद्धांत आप स्वीकार करते हैं नहीं कर सकते प्रमाण देना पड़ेगा आपको तो। हो ही नहीं, नहीं, नहीं सकती ये तो सिद्धांत ही नहीं है कोई कोई शास्त्र इस बात को स्वीकार नहीं करता ना प्राचीन शास्त्र स्वीकार करते ना आधुनिक शास्त्र स्वीकार तो करते हैं अभाव से भाव की उत्पत्ति ना आधुनिक लोग मैं तो मानता ही हूँ जी हाँ कारण में था आकाश में था तभी तो उत्पन्न होता है कारण में तो है ना बिना कारण में रहे कहां से उत्पन्न होंगे जो आकाश में आकाश में विलीन हो गए शब्द और क्या ये कोई नई बात है ही नहीं है तो स्पष्ट है कारण गुण पूर्व की कार्य गुण होते हैं जो कार्य में गुण होते हैं वो कारण में होते हैं कारण में वो दिखते नहीं है अप्रकट रहते हैं कार्य जब आ तो कार्य में प्रकट हो जाते हैं इसमें कोई बात ही नहीं हाँ जी हाँ और मान लीजिए मन की आप कह रहे थे जो, जो हाँ थी। तो, तो अब आपके सिद्धांत में तो ऐसा लग रहा है की जब समाधि में जब मन का प्रकट होने लगे तो भी उसके बाद विशेष साधु हो गए मेरा ऐसा समझ तो पड़ता है बना है की मन में तो थोड़े हैं। जो जो भी भी तो तो तो है। है। है। तो हैं, कि अभी है। क्या मतलब है की आप ये कहना चाहते हैं आज मन में कौन सा ऐसा गुण है वैसे तो बहुत सारे गुण है जो प्रकट नहीं है वो तो मैं मानता हूँ लेकिन जब द्रव्य का जब प्रत्यक्ष होता है तो रूपवान द्रव्य यदि है तो रूपवान द्रव्य के रूप में प्रत्यक्ष होगा और निराकार द्रव्य है तो निराकार द्रव्य के रूप में प्रत्यक्ष होगा तो जब रूपवान द्रव्य रूपवान द्रव्य के रूप में प्रत्यक्ष होगा तो रूप तो दिखेगा ना दिक्कत क्यों जब हम्म अप्रकट का पह, ये पह, पहले पहले इस बात को समझ लीजिएगा रूपवान का मतलब जिस जिस द्रव्य में जो जो गुण हैं ठीक है ना रूपवान द्रव्य का मतलब है सत्वरस्तम जो है ये रूपवान है सत्वर, सत्वरस्तम रूपवान है लेकिन पहले सुन लीजिएगा रूपवान होता हुआ भी उसका रूप हमको प्रकट नहीं होता कारण वह सूक्ष्म है सूक्ष्म होने से उसका रूप आदि गुण प्रकट नहीं होते अत्यंत सूक्ष्म होने से उसके रूप आदि गुण प्रकट नहीं होते हैं और जिन सूक्ष्म पदार्थों को बनाकर कर के हमें दिया है इंद्रियों के रूप में हाँ मन के रूप में अहंकार के रूप में महातत्व के रूप में वो बहुत सूक्ष्म यंत्र है ठीक है अब वो सूक्ष्म यंत्रों में रूप है पर वो आपको दिखेगा नहीं ऐसा साधन ही नहीं है आपको तो साधन न होने के कारण से उसको अप्रकट कहा जा रहा है ठीक है क्योंकि ऐसा आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि उसके रूप को आप देख सकें लेकिन समाधि में ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न होता है ईश्वर के सहारे से उसको रूपवान के रूप में ही प्रत्यक्ष करेगा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं जितना वो कर सकता है जितना वो करना चाहेगा समाधि में जितना भी वो कर सकता है यानी मोटे मोटे गुणों का तो प्रत्यक्ष कर ही लेगा व्यक्ति देखिए देखिए मोटे गुण का मतलब है जो हमको यहाँ पर जो गुण हो रहे हैं जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि जितने भी हैं जो जानता है जिन गुणों को जानता है जैसे 24 गुणों की चर्चा है तो चौबीस गुणों को तो प्रत्यक्ष ही कर लेगा वो हा? और और भी ज़्यादा कर सकता है जितने उसका सामर्थ्य है समाधि में उतना उतने उतने, उतने गुणों का प्रत्यक्ष करता है ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है ईश्वर में तो अनंत गुण हैं पर जितने अधिक से अधिक गुणों का वो प्रत्यक्ष कर सकता है उतना करेगा आप मान लीजिए एक हजार गुणों का प्रत्यक्ष कर सकते हैं मैं पाँच गुणों का प्रत्यक्ष कर सकता हूँ कोई दो गुणों का प्रत्यक्ष कर सकता उसका सामर्थ्य उसके ऊपर निर्भर करता है आप आप ये तो आप ये कहना चाहते हैं दुन दुन हाँ है। समाधि से दिख सकते हैं तो ये के मान कि हमको नहीं दिखाई है वो योगी के वो हमारे लिए लिए योगी इसमें तो कोई बात ही नहीं यानी कोई व्यक्ति लिए गजर, बिल्कुल बिल्कुल में देगा। बिल्कुल देगा। भावा। भावा। देखे देखे जितने गुण देख सकते हैं उसमें तो बहुत सारे गुण है जितने भी गुण देख सकते हैं उसके बिना तो प्रत्यक्ष का मतलब ही नहीं है जी हाँ सत्वरस्तम में तभी तो दुनिया में दिख रहे हैं आपके सारे गुण यानी चौबीस गुनी तो है अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो चौबीस गुने हैं और चौबीस गुणों को वो समाधि में प्रत्यक्ष कर लेता इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, है।, थे थे थे थे थे थे थे। नहीं है नहीं वो कोई बात नहीं आप बाद में विचार कर लेना थे थे थे थे। हाँ जी हाँ को हम रहे और उससे हम वायु का अनुमान कर रहे हैं, हम हैं। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो न्याय जितना तो भी प्रतिशत है सारा का सारा अनुमान डालना पड़ेगा ऐसा नहीं है बिल्कुल क्यों मैं बताता हूँ उदाहरण तो के लिए क्योंकि तो मैं इसको देख रहा हूँ टेबल को देख रहा हूँ तो भाई क्या दिख रहा है रूम दिख रहा है आकार दिख रहा है अच्छा टेबिलेबल तो नहीं टेबिल तो मुझे अनुमान हो गए ऐसा नहीं हो सकते देखिए बात को समझने का प्रयत्न करना वहाँ पर जो जिस द्रव्य का प्रत्यक्ष जो है रूप वाली यानी रूप भार हल्का आदि जो गुण है ना ये मोटे मोटे गुण जो बताए जाते हैं जड़ पदार्थों में तो उन पदार्थों का जो प्रत्यक्ष जब व्यक्ति करता है तो वो सारे गुणों का प्रत्यक्ष करता है, है ये हल्का है यह भारी है इसकी ऐसा परिमान है इन सब का तो अब वो वायु को उस रूप में प्रत्यक्ष नहीं कर रहा है पर जैसे अन्य द्रव्यों का प्रत्यक्ष करता है पृथ्वी का जल का अग्नि का जिस रूप में वो प्रत्यक्ष कर रहा है उस रूप में वायु का प्रत्यक्ष नहीं कर रहा केवल स्पर्श से वायु का ज्ञान हो रहा है यद्यपि उसको भी नएदर्शन की प्रक्रिया में उसको भी प्रत्यक्ष मान लेंगे लेकिन जैसे अन्य द्रव्यों का प्रत्यक्ष हो रहा है वैसा उसका प्रत्यक्ष इसलिए नहीं हो रहा है उसके बाकी दूसरे जो गुण हैं वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं इस रूप में उसको अनुमान में लिया जा रहा है वहां केवल एक स्पर्श का ही हमको बोध हो रहा है उसके बाकी गुणों का बोध नहीं हो रहा है मतलब उसमें आ, आकृति भी होगी उसका उसका परिमाण भी होगा ठीक है ना वो गुण हमको प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो अदृश्य है दिख नहीं रहे आकृति आदि जो है नेत्र प्रत्यक्ष होता है ना आकृति उसकी आकृति अदृष्ट है दिख नहीं रहा है इसलिए स्पर्श से उसका हम अनुमान कर रहे हैं इस अर्थ में और न्यायदर्शन की प्रक्रिया में अगर देखेंगे तो गुण से गुणी का भी प्रत्यक्ष माना जाता है तो उस रूप में वो प्रत्यक्ष है ऐसा अब आप एक बात बताइए आप ये मानते हैं ना गुण से गुणी का प्रत्यक्ष मानते हैं ना न्याय के अनुसार तो ईश्वर का प्रत्यक्ष समाधि लगाने की क्या जरूरत तो वैसे प्रत्यक्ष हो रहा है ना पहले मेरी बात का समाधान देना आप ही कहने वो आपके पक्ष में जाएगा हाँ जी दीजिएगा यह सृष्टि की संरचना रूपी सृष्टि का विशेष संरचना विशेष ज्ञान इससे देखकर के सृष्टि की संरचना को तो देखकर के ईश्वर का बोध होता है तो हाँ जी नहीं नहीं ये गुण से गुण है ना वो गुण को देख करके गुण ईश्वर का प्रत्यक्ष हो रहा है ये जो गुण है विशेष संरचना जो है संसार में इस गुण को देख करके ईश्वर का प्रत्यक्ष हो रहा है तो इधर उधर तो नहीं तो आपके पक्ष में जा रहा है यानी प्रत्यक्ष हो गया ईश्वर का नहीं नहीं तो फिर बात मैं अपनी मुझे हाँ अंतर यह है कि अनुमान में और प्रत्यक्ष में अनुमान में क्या होता है एक प्रत्यक्ष होता है एक अप्रत्यक्ष होता है यानी कोई एक दो गुण जैसे भी हो वो प्रत्यक्ष होता है बाकी जो है वो प्रत्यक्ष नहीं होते कुछ को प्रत्यक्ष करते हैं कुछ अप्रत्यक्ष को अनुमान करते हैं ठीक है और जिसको वास्तव में प्रत्यक्ष कह रहे हैं वो सारा प्रत्यक्ष हो रहा है सारा का मतलब बहुत कुछ प्रत्यक्ष हो रहा है जैसे मैं इसको देख रहा हूँ इसमें केवल रूप ही नहीं दिख रहा है इसमें इसकी आकृति इसकी परिमाण दिख रहा है इसका एकत्व दिख रहा है इसके बहुत सारे गुण हमको दिख रहे हैं ठीक है ना तो ये ये जो प्रत्यक्ष है ऐसा प्रत्यक्ष वायु का नहीं होता वायु में तो केवल एक ही गुण का प्रत्यक्ष हो रहा है बस केवल एक गुण का बाकी कोई और उनके गुण प्रत्यक्ष ही नहीं हो रहे हाँ बहुत सारे लेकिन जितना इसमें हो रहे इसी तरह तो प्रत्यक्ष हो जाए उसमें नहीं नहीं रूप से पहले पहले इस बात को गंध नेत्र से गंध का जो प्रत्यक्ष हो रहा है गुण का प्रत्यक्ष हो रहा है ठीक है ना तो जो गंध गुण जिस द्रव्य में है मान लो वो द्रव्य आपके पास में नहीं है ठीक है केवल गंध का आपको प्रत्यक्ष हो रहा है तो उससे आपको वो द्रव्य पता लग जाता है मान लीजिए आपको स्मेल आ रहा है अनुमान कर लेना तो जैसे पाकशाला में हलवा बन रहा है ठीक है ना उसकी गंध यहाँ पर आ गई तो क्या हलवा का प्रत्यक्ष हो गया आपको अनुमान कर, अनुमान कर रहे हैं ना नहीं गुण तो हो गए ना गंद गुण तो आपको ने प्रत्यक्ष कर लिया तो हलवा का भी प्रत्यक्ष मान लो ना नहीं मानते आप नहीं क्यों नहीं मानते तो, यह तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है स्पर्श स्पर्श रूपी चिन्ह से हमको द्रव्य का अनुमान हो रहा है इसलिए क्योंकि वहाँ द्रव्य भी प्रत्यक्ष हो रहा होता है जैसे आप अलवा के पास जाइए सुनिए ठीक है हाँ जी हाँ नहीं गंध तो देखिये गंध तो प्रत्यक्ष सुनिए पहले दोनों को मिलाइए द्रव्य अलग है गुण अलग है आप गुण को द्रव्य मत बोलिए मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना हम वैशेषिक के अनुसार चल रहे हैं द्रव्य अलग है गुण अलग है कर्म अलग है तो आपको जो गुण दिख रहा है मतलब गुण का प्रत्यक्ष हो रहा है स्पर्श से तो स्पर्श वाला जो द्रव्य है वो नहीं प्रत्यक्ष हो रहा है वो द्रव्य है वो जो द्रव्य है उसका जो परिमाण है उसका जो लंबाई चौड़ाई है या उसका जो आकृति है वो जो भी कुछ है उसका ठीक तो तो तो है, है रूप इसलिए तो मैं कह रहा हूँ तो उसके और भी तो गुण है ना उसमें एकत्व है उसमें परिमाण हैं उसमें परत्व परत्व है बहुत सारे गुण है बहुत सारे गुण हैं तो सारे गुणों का समूह तो ही तो द्रव्य है ठीक है ना तो जो द्रव्य है जिसको हम आकृति बोलते हैं जिस आकृति में द्रव्य दिखाई देता है वो द्रव्य वहाँ आपको नहीं दिख रहा है केवल एक स्पर्श आपको अनुभव में आ रहा है वो स्पर्श इंद्रिय से केवल स्पर्श अनुभूति हो रही है और बाकी उसमें और कोई गुण आपको दिख नहीं रहे लेकिन जो दूसरे जो द्रव्य है अलवा के सामने आप रहेंगे भी प्रत्यक्ष हो रहा है और जो अलवा रूपी द्रव्य है वो भी प्रत्यक्ष हो रहा है वहां पर। उसको प्रत्यक्ष कहते हैं और केवल गंध को सुन करके अलवा का अनुमान करते हैं क्योंकि वो द्रव्य प्रत्यक्ष हो नहीं रहा है मतलब बहुत सारे गुणों का समुदाय है ना वही तो द्रव्य है एक प्रकार से मतलब आपके आधार पर बता रहा हूं नहीं मतलब अलग अलग गुण है तो आप अगर केवल गुण गुण को लेंगे तो फिर द्रव्य क्या है ये तो आपको बताना पड़ेगा तो वही तो हम बता रहे हैं उसका जो परिमाण है उसका जो आकृति है वो है द्रव्य जो दिख रहा है सामने अगर आप इस इसमें आप जो दिख रहा है वो रूप बता रहे हो आप फिर द्रव्य क्या चीज है आप आपकी दृष्टि से देखेंगे ना ये जो भी दिख रहा है ना आंखों से दिख रहे तो रूप रूप दिख रहा है द्रव्य कौन सा है इस रूप के साथ द्रव्य भी है यहाँ पर वो भी दिख रहा है क्या ऐसा स्पर्श के साथ वो द्रव्य दिख रहा है क्या तो तो ये कि हम को देखना है, नहीं आंख से भी नहीं आंख से नहीं देखना चाह रहे हम लोग हम आंख से नहीं देखना चाह रहे मैं उस रूप में तो मान ही रहा हूं कि स्पर्श से वहां वायु का प्रत्यक्ष माना जाता है माना जा रहा है हाँ जैसे इस द्रव्य का और बहुत बो, सारे द्रव्यों का जैसे प्रत्यक्ष होता है वैसा प्रत्यक्ष उसका इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें और बहुत सारे गुणों का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है हमको जो और भी उसके अंदर गुण है जो अप्रकट है वो गुण उसमें बहुत सारे गुण अप्रकट है वो सारे गुण जब हमको प्रत्यक्ष होते हैं तब उसको द्रव्य का प्रत्यक्ष माना जाता है मैंने ये नहीं बोला मैंने सारे नहीं बहुत सारे गुण बोला अनेक अनेक गुण होने चाहिए अनेक मतलब उसमें उसका आ, उसकी आकृति हो उसका परिमाण हो उसका तो एकत्व हो। हाँ जी ने ना ऐसा नहीं ऐसा नहीं है केवल नेत्र नेत्र नेत प्रत्यक्ष भी एक है क्योंकि रूप वाली का नेत्र प्रत्यक्ष होगा इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं उस रूप के साथ द्रव्य भी प्रत्यक्ष हो रहा है द्रव्य को आप मानना पड़े केवल अगर रूप रूप को कहेंगे तो घुने हो गए हाँ जी वो द्रव्य क्या चीज है बताओ ना आप आप अपनी दृष्टि से बताइए अभी तक तो मैं बता रहा था ठीक है ना अब आप बताइए कि जो आप आंख से जो रूप देख रहे हैं उसके साथ में द्रव्य भी दिख रहा है वो क्या द्रव्य है बताइए आप समझाइए अब आप समझाना आपकी बारी है आपको बताना पड़ेगा सामने जो तो हम तो रूप देख रहे हैं तो वो, जिसकी है, वो, है। वो क्या है, क्या है? हाँ तो हम वही बोलेंगे तो आपको बताना पड़ेगा ना वो तो रूप ही दिख रहा है द्रव्य क्या है केवल गुण दिख रहा है द्रव्य बताइए क्या है वो द्रव्य चीज तो वही पर आना पड़ेगा आपको बहुत सारे गुणों का समुदाय जो है वो वो द्रव्य है तो एक, एक गुण के माध्यम से बाकी गुणों का द्रव्य बाकी गुण भी प्रत्यक्ष मान लेते हैं वहां पर और कुछ नहीं वहां पर आपके है। यही है जो मैं बता रहा था अभी तक <laughs> आप अपनी बात तो स्पष्ट नहीं कर सकते और दूसरे की बात को स्पष्ट नहीं करवाना चाह रही कैसे हो सकता जब जब आप कह रहे हो तो रूप आप कह रहे हैं आप द्रव्य प्रत्यक्ष हो रहे हैं आपको तो आप बताइए यहाँ द्रव्य कौन सा द्रव्य प्रत्यक्ष हो रहा है वो तो रूप है जो दिख रहा है वो तो रूप गुण है उस रूप का आश्रित रहने वाला जो द्रव्य हो क्या चीज है उसको समझाइए जी आप तो यू जा रहे कि मैं रूप को अलग करके रख दूँ और द्रव्य को अलग करके आपको बता दूं। दूसरा तो बता सकूंगा जी मतलब आप यू जा रहे होगी जैसे ये पेन है और ये ये है तो ऐसे मैं गोड़ को अलग कर दूर <laughs> तो द्रव्य अलग करके आपको दिखा दूँगा दिखा दूंगा जब वो चीजें ऐसे अलग कर नहीं जा नहीं अलग नहीं किया जा सकता मैं कब कह रहा हूँ अलग करके समझाओ लेकिन समझाने के लिए तो बताना पड़ेगा ना देखो ये तो रूप गुण है ये द्रव्य है तो मैं मैं यही तो बता रहा हूँ मैं मैं बता रहा हूँ ना मैं बता रहा हूँ ना क्योंकि जो जो रूप है ना रूप के आश्रय से और बाकी बहुत सारे गुण उसके साथ जुड़े हुए है बहुत सारे गुण जुड़े हैं उन सारे गुणों का समुदाय वो द्रव्य है एक एक रूप देख रहे हैं बाकी जो गुणों का समुदाय है वो द्रव्य है क्योंकि गुण और द्रव्य को हम केवल समझने की दृष्टि से अलग किया हुआ है वास्तव में गुण ही द्रव्य द्रव्य ही गुण है ये तो समझ है हमारा इस समझने के लिए हमने क्या किया है कि एक गुण को देख रहे हैं ने, ने, रूप वाले गुण को आप देख रहे हैं बाकी उसके साथ में जो है वो वो जो बाकी सारे गुणों का समूह है वो द्रव्य है। इसके अलावा आप और कुछ नहीं समझा सकते क्योंकि एक एक गुण को आप अलग कर दो तो और कुछ बचेगा ही नहीं वहां पर आप, तो तो आप और कैसे समझाने के लिए तो और इसी तरह समझाना पड़ेगा तरह इसी तरह पर ये कि ये जो गुण दिख रहा है इस गुण के आश्रित जो भी है वो द्रव्य वो जो भी है का मतलब वो क्या है वो आपको बताना पड़ेगा ने ने ने दे रहा था। तो आप नहीं मान रहे उस परिभाषा को तो आप जब मैं तो वो वो वो आपको ये बताना पड़ेगा ना इसमें ये गुण है ये गुण है ये गुण है वो समुदाय हैं तो ठीक है पर वो वो बाकी चीज नहीं दिख रहे हैं ना हमको बाकी चीज अनुभव में नहीं आ रहे हैं जैसे भी अनुभव करना हो अनुभव में नहीं आ रही इसलिए उसको अनुमान में ले रहे इसलिए जहां अनुमान होता है वह अनुमान में एक प्रत्यक्ष होता है एक अप्रत्यक्ष होता है वैसे गुण को देख करके गुणी का अनुमान करते हैं हम इसको अनुमान में ले रहे हैं तो वहां वहा जहाँ गुण को देख करके गुणी का जो हम अनुमान करते हैं वहां बहुत सारे गुण हैं जहां हमको नहीं दिख रहे हैं बस केवल एक गुण हमको दिख रहा है तो उस एक गुण से जिसको आप गुणी कह रहे हैं वो गुणी का अनुमान कर रहे हैं अब वो वो गुणी क्या है तो गुण में और बहुत सारे गुण आप लाएंगे उसमें आनंद लाएंगे जैसे ईश्वर है ईश्वर की सृष्टि की संरचना विशेष गुण को देख करके ईश्वर का अनुमान करते हैं ठीक है अगर प्रत्यक्ष रूप में लेंगे विवक्षा यह अगर उसको गुण को देख करके गुण देखते हैं तो गुनी का भी तो प्रत्यक्ष माना जाता है इस अर्थ में लेंगे तो प्रत्यक्ष में जाएगा और दूसरे विवक्षा देखेंगे तो अनुमान में जाएगा ऐसा है वो तो विवक्षा भेद है केवल केवल विवक्षा भेद है जो मैं पहले से कहता हुआ आ रहा हूं तो वह अनुमान भी कह सकते हैं और उसका प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं उसको अनुमान भी कहेंगे प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष भी कहेंगे। सकते हाँ जी हाँ जी इसी आधार पर गुण को देखने से गुणी का भी प्रत्यक्ष माना जाता है जैसे रूप गुण को देख करके रूप आश्रित द्रव्य का भी प्रत्यक्ष माना जाता है वैसे ही वहां पर भी हाँ जी क्या प्रत्यक्ष होता है हाँ जी नहीं ईश्वर प्रत्यक्ष भी होता है इसी आधार पर प्रत्यक्ष माना गया जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, है, तो है। हाँ। आएगा इसलिए नहीं ना आपने अपना अपना सिद्धांत बना रखा है एक जगह तो उसको तो ठीक है जब जब ये बताया जाता है गुण को देखकर के गुनी का प्रत्यक्ष होता है जो ये बोला जाता है तो वहां पर ये, इसका यह अभिप्राय होता है कि एक गुण तो हमको प्रत्यक्ष हो रहा है बाकी गुण प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं। इसलिए ये जो गुण प्रत्यक्ष हो रहा है जो बाकी गुण प्रत्यक्ष नहीं हो रहे है उनको गुणी बना दिया है और ये गुण है तो इस गुण को देख करके उन गुणों का अनुमान करते हैं तो ये दृष्टि है विवक्षा यह अनुमान का हो गया और जब इसको अनुमान में नहीं लेंगे हमारी विवक्षा प्रत्यक्ष का गुण को देखने से गुण गुणाश्रित द्रव्य का भी प्रत्यक्ष माना जाता है इस दृष्टि से प्रत्यक्ष भी मान लिया जाता है ये तो हमारी विवक्षा है बताने वालों के ऊपर विवक्षा क्या हो गया अच्छा तो नहीं आवाज आ रही तो मैंने सोचा तो ये जो विवक्षा है कि गुण आश्रित जब गुण प्रत्यक्ष हो रहा है तो उस गुण का आश्रित द्रव्य भी है तो द्रव्य का भी प्रत्यक्ष माना जाता है तो इस रूप में अगर विवक्षा देखेंगे तो इसको प्रत्यक्ष भी माना जाता है सृष्टि जो, जो गुण है। करता नहीं यह सृष्टिकर्ता गुण नहीं ज्ञान विशेष है यहाँ पर यानी सृष्टि में जो ज्ञान विशेष आपको प्रतीति हो रही है सृष्टि की संरचना विशेष उसको गुण माना है स्वामी दयानंद संरचना विशेष है यानी वहां ज्ञान आपको स्पष्ट हो रहा है वहां सृष्टि की जो स्थिति को देखने से वहां ज्ञान विशेष आपको प्रतीति हो रहे उस ज्ञान विशेष से उस ज्ञान को रखने वाला जो ज्ञानी ईश्वर है उसका भी प्रत्यक्ष माना जाता है ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष है इस बात को देख लीजिएगा फिर शंका भय लज्जा आदि जो प्रतीति आपको होता है मन से उससे वहां गुणी का भी प्रत्यक्ष माना है वो दूसरे प्रकार का प्रत्यक्ष है अब तीसरा प्रकार का जो प्रत्यक्ष है वो समाधि में होता है उस समाधि में क्या होता है वो बहुत सारे गुणों का प्रत्यक्ष करता है इसलिए उसको प्रत्यक्ष माना जाता है पहले पहले पहले वाले समझ में नहीं आ रहा आनंद में हम बात करें, हटा तो तो तो तो तो तो तो तो तो देंगे की गुण के प्रत्यक्ष से गुणी का प्रत्यक्ष हो के ज्ञान के प्रत्यक्ष क्योंकि समाधि में भी ईश्वर का ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है वही तो है है पर गुण ठीक है ठीक है लेकिन पर ऐसा है उसका यही अभिप्राय UH है कि जहाँ अनेक गुणों का जब प्रत्यक्ष होता है आपको तब उसको पूरा प्रत्यक्ष माना जाता है पूरा का मतलब है कि उसके सारे गुण नहीं है बहुत सारे गुण बहुत सारे गुणों का समाधि में क्या है बहुत सारे गुणों का प्रत्यक्ष होता है और एक गुण का प्रत्यक्ष तो हर किसी को होता है ईश्वर का जो ज्ञान विशेष सृष्टि में जो देख रहा है उससे तो सब कुछ प्रत्यक्ष हो रहा है इतने प्रत्यक्ष से मनुष्य का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है इतने प्रत्यक्ष से मनुष्य का प्रयोजन तब सिद्ध होता है ईश्वर के बहुत सारे गुणों का प्रत्यक्ष हो और उन बहुत सारे गुणों में भी आनंद गुण का भी प्रत्यक्ष हो साथ में ताकि आनंद गुण का प्रत्यक्ष होते ही ये दुख सारे हट जाएंगे तब मनुष्य का प्रयोजन पूरा होता है ऐसा तो अनेक बहुत सारे गुणों का समुदाय तो है मतलब मतलब हाँ बहुत सारे गुण हाँ कां तक ऐसी उसकी कोई सीमा नहीं है उसकी कोई मतलब सीमा नहीं तो एक है नहीं वो तो विवक्षा के ऊपर निर्भर करता किस विवक्षा से उसको प्रत्यक्ष मानना चाह रहे हैं किस विवक्षा से अनुमान मानना चाह रहे हैं जब चार पांच गुणों या जितना भी अधिक से अधिक गुणों का जब व्यक्ति चाह रहा है तो वो जब प्रतीत नहीं हो रहे हैं तो एक गुण के माध्यम से उसको अनुमान के कोटि में ले जा रहे हैं और जहां एक गुण को भी देख करके भी द्रव्य भी उसके साथ जुड़ा हुआ है द्रव्य का भी प्रत्यक्ष मानना चाहिए तो उसको प्रत्यक्ष में ले रहे हैं बस इतना अंतर है मतलब जड़ पदार्थ में और चेतन पदार्थ में ये है चेतन पदार्थ में क्या निराकार गुण है सारे मतलब कोई रूपवान गुण तो है ही नहीं है बार, बार रूपी गुण नहीं है आकृति रूपी गुण नहीं है उसमें हल्का रूपी गुण नहीं है तरलत्व रूप गुण है जो जड़ पदार्थ के जो गुण नहीं है उसमें अलग प्रकार के गुण है उन अलग प्रकार के गुणों में कम से कम एक से अधिक गुण तो प्रत्यक्ष हो उसमें दो तीन चार पांच छह जितने भी जो हमारे लिए आवश्यक है उतना अगर हो गए तो तब वहां ईश्वर का प्रत्यक्ष माना जाएगा और उस प्रत्यक्ष से आत्मा का प्रयोजन पूरा होना चाहिए ऐसा जब प्रत्यक्ष होता है ऐसे को ईश्वर का प्रत्यक्ष माना जाता है नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ विवक्षा के ऊपर बता रहा हूँ जहाँ आपको आ, आ, अनुमान लेंगे तो अनुमान में तो मैंने यही तो आपको उदाहरण दिया है अनुमान में जैसे गंध यहां पर पहुंचा है गंध पहुंचा है तो गंध के प्रत्यक्ष से उस द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं माना जाता है यहां विवक्षा क्या है वहां उस गंध के साथ साथ में और भी गुणों का प्रत्यक्ष करना पड़ेगा वहां जाएंगे आप अलवा के पास में कि रूप को देखेंगे वहां पकड़ में आ रहा है जी फिर रूप को देख करके फिर आप रस को भी देखेंगे वहां पर इसलिए वहां द्रव्य वहां पर प्रत्यक्ष हो जाता है वहां पर भी अनेक गुणों का प्रत्यक्ष हो रहा है मतलब रूप भी दिख रहा है वहां पर पास में देखेंगे तो रूप भी दिखाई दिया और गंध भी हो रहा है और रस भी उसका है उसका स्पर्श भी हो रहा है हाँ ये वास्तव में ये द्रव्य उसमें पूरा द्रव्य का प्रत्यक्ष माना जाता है अगर वो होट में है और उसका एक ही गुण आपको दिखाई दे रहा है तब उसको अनुमान में लेते हैं ऐसा हाँ और विचार कर लीजिए इसमें मेरे को नहीं आपत्ति नहीं है इसके अलावा और कोई समाधान मेरे को नहीं दिख रहा है क्योंकि यही समाधान अभी तक मेरे को समझ में आया नहीं तो आ, किसी भी द्रव्य का प्रत्यक्षी नहीं हो पाएगा क्योंकि जो भी दिखेंगे वो इंद्रियों से जो भी दिख रहे हैं वो गुण दिख रहे हैं और जब इंद्रियों से नहीं देखेंगे तो मन से देखेंगे मन से भी जो भी दिखेंगे वो भी वैसे ही देखेंगे जैसे मन से इंद्रियों से देख रहे हैं इंद्रियों से देख रहे हैं वह मन से देख रहे हैं जब मन से नहीं देख रहे हैं तो आत्मा से देख रहे हैं। वसंतर इतना है वहां पर भी आनंद है ज्ञान है बल है यही है इन सारे गुणों का समूह ही तो एक द्रव्य है सारे गुणों का समूह ही तो एक द्रव्य है हाँ जी जी, जी। और उसके पास जाएंगे उसको छुएंगे खाएंगे तो उसका गुण प्रत्यक्ष जी लेकिन वायु में जब एक ही गुण है और उसका जब इंद्रिय संगीकर्ष होकर तो के जब उसका जब हो ही रहा है तो फिर उसका मतलब और गुणों की आवश्यकता हो ये वो तो उसकी आवश्यकता क्या है जी और गुणों की कि भाई वायु का हमें प्रत्यक्ष करना है तो हमें और गुण चाहिए भाई वायु चल रही है मैंने हाथ आगे किया और मेरे को भाई भी हाँ नहीं यहाँ पर इतने आवश्यक इतनी आवश्यकता यहाँ पर हमें कोई आपत्ति नहीं इतने से हमारा काम चल रहा है मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ इतने से केवल स्पर्श गुण से और उसका बोध भी हो रहा है और और गुणों की हमें अपेक्षा है उसके बिना काम नहीं चल रहा हम कही नहीं रहे नहीं उसकी विवक्षा है सारा कुछ विवक्षा के ऊपर निर्भर करता याद रखना यहाँ इसको यहाँ एक ही गुण जबरदस्ती नहीं देखो नहीं जब आपको आपकी भी है। विवक्षा के ऊपर है आपको और बाकियों का नहीं है तो ठीक है मान लीजिए हमें कोई आपत्ति नहीं हम अस्वीकार कर रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता हम कही नहीं रहे ये प्रत्यक्ष भी माना जाता है विवक्षा के ऊपर इसको अनुमान भी कहते हैं और अनुमान की जब विवक्षा हुआ तो वहां बाकी गुणों का वहां वो विवक्षा है इसलिए उसको अनुमान में ले रहे हैं हाँ देख सकता है ऐसा ही तो है इसलिए तो समाधि लगाकर करके गुणों को भी देखना चाहता है जितना ज्ञान बढ़ता है व्यक्ति को उतना आनंद मिलता है अधिक आनंद को प्राप्त करने के लिए अधिक गुणों को देखना पड़ेगा संतुष्ट हो तो को उसमें कोई आपत्ति नहीं है ना हमें को उसमें आपत्ति नहीं है सांसारिक प्रयोजन सिद्ध होता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन विशेष सुख अगर चाहता है तो विशेष गुणों का प्रत्यक्ष करना पड़ेगा उसको ध्यान में रख करके यहाँ पर इसको उस विवक्षा में इसको अनुमान में लिया जाए होती नहीं जिज्ञासा तो जी हो गई खत्म प्रत्यक्ष होकर के फिर जी बाप से लौट करके हम मान पे माने मतलब न्यायाधीश में आया कि भाई कितने ने शब्द प्रमाण से कोई बात जानी अभी तक बरातमती हुई है अनुमान किया अभी भी लगा हुआ है क्योंकि तो कुछ और पटा लग जाए तो नहीं नहीं सामान्य रूप से शांति मिल गये विशेष ज्ञान तो नहीं हो रहा है ना वायु का विशेष ज्ञान अगर कोई करना चाहिए देखिये मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ प्रत्यक्ष से ज्यादा अनुमान में होता है ये नहीं विवक्षा को आप हटा करके मत देखिएगा वहाँ आपको जो अनुमान प्रत्यक्ष हुआ एक स्पर्श गुण से वायु का प्रत्यक्ष हो होगा बस इतना ही जान होगा और उतने ज्ञान से आप जितना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं लौकिक प्रयोजन सिद्ध करिएगा आपको उतना ही सुख मिलेगा हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपको विशेष सुख प्राप्त करना है तो वायु के विशेष गुणों का प्रत्यक्ष आपको समाधि में करना पड़ेगा उसको ध्यान में रख करके अगर आप इसको देखेंगे तब इसको अनुमान की कोठी में लेंगे और उस समाधि प्रत्यक्ष को ध्यान में न रखेंगे तो ठीक है वायु का प्रत्यक्ष हमें कोई आपत्ति नहीं है तो विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है ऐसे ईश्वर का भी प्रत्यक्ष जो है सामान्य प्रत्यक्ष माना जाता है इससे व्यक्ति का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है इसलिए वो समाधि में विशेष गुणों को प्रत्यक्ष करके अपने प्रयोजन को पूरा करना चाहता है इतना प्रत्यक्ष तो सभी को हो रहा है इतना प्रत्यक्ष से व्यक्ति का प्रयोजन सिद्ध होता नहीं है वास्तविक परिभाषा है। आपके अनुसार वो वास्तविक परिभाषा ही है को देखने से का भी प्रत्यक्ष माना जाता है। जैसे रूप गुण को देखने से रूप वाली द्रव्य का प्रत्यक्ष मानते हैं ना वैसा ही वहाँ भी प्रत्यक्ष है उसी परिभाषा के अनुसार वो पूरा प्रत्यक्ष है आ, याद रखना हाँ विचार कर लो मेरे कोई आपत्ति नहीं है हाँ जी हम विवक्षा है आप विवक्षा को हटा करके देखते हैं आपको आ, इसको असमान नहीं कहते उसकी विवक्षा अलग है जिस विवक्षा से वो बोल रहा उस विवक्षा से आप देखने देख ही नहीं रहे हो केवल असमान असमान आप शास्त्र पढ़ रहे हो तो आपको ये सारी बातों को आकांक्षा आदि को समझना पड़ेगा ना व्यक्ति की क्या आकांक्षा है किस आकांक्षा से वो अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा है उसकी विवक्षा को आप ना देखते हुए नजरअंदाज करके अपनी दृष्टि लगा करके बस केवल यही देखते जाओ या समान है ऐसे थोड़ा होगा फिर ऐसे मानेंगे तो माने नहीं फिर वो आप विवक्षा को हटा रहे देखो <laughs> विवक्षा के के रहा हूं। नहीं ऐसा नहीं है जिस विवक्षा को लेकर के ये बात बताई जा रही उसी विवक्षा में देखिए बस दूसरी बात को मत जोड़िएगा वहां वो विवक्षा नहीं है उसको जबरदस्ती उसके साथ समान शास्त्र कैसे आप जोड़ेंगे अच्छा वो कह रहा। विवक्षा है। क्या विवक्षा विरोध है विरोध नहीं है विवक्षा है विवक्षा नहीं विरोध नहीं है वो अलग बात है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ठीक है ठीक तो है ठीक है अलग अलग विवक्षा है उसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि जहां प्रत्यक्ष होता है तो वहाँ प्रत्यक्ष में। जिस जहां प्रत्यक्ष भी मानेंगे जहां भी वहां प्रत्यक्ष में बहुत सारे गुणों का प्रत्यक्ष करते हैं एक ही गुन को प्रत्यक्ष, करके उसको प्रत्यक्ष उस रूप में नहीं मानते हैं। जो में प्रत्यक्ष होता है, या जो प्रत्यक्ष है। जैसे मैं इनका भी प्रत्यक्ष कर रहा हूं यह भी प्रत्यक्ष है लेकिन डॉक्टर भी प्रत्यक्ष करता है उसके प्रत्यक्ष में मेरे प्रत्यक्ष में बहुत अंतर है शरीर का प्रत्यक्ष मैं भी कर रहा हूं और एक डॉक्टर भी प्रत्यक्ष करता है एक ही वस्तु को अलग अलग प्रकार के लोग देखते हैं अलग अलग प्रत्यक्ष जानो होता है आप योगदर्शन में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा चार प्रकार के लोग एक ही वस्तु को चार प्रकार के लोग देख रहे हैं चार प्रकार का प्रत्यक्ष होता है उनको विवक्ष अलग अलग है व्यक्ति का ये अविद्या के प्रसंग में आया दूसरे पाद में हाँ अविद्या क्षेत्रम उत्तरेश ऐसा कुछ सूत्र है ना नहीं नहीं मतलब वहां पर के तो हूं। आ रही है। वो नहीं वो नहीं मैं उदाहरण देता हूँ एक व्यक्ति सामने है उस व्यक्ति को जब रागी व्यक्ति देखता, तो देखता, देखता है तो अलग ढंग से देखता है द्वेषी व्यक्ति देखता है तो अलग ढंग से देखता है मोहग्रस्त व्यक्ति अलग ढंग से देखता है विवेकी व्यक्ति अलग ढंग से देखता है और चारों को जो प्रत्यक्ष हो रहा है चारों को अलग अलग प्रत्यक्ष हो रहा है इसलिए विवक्षा के ऊपर ही सारा का सारा शास्त्र क्या पूरी दुनिया विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है हा देख लो केवल वहां विवक्षा को बात कह रहे हैं आप वहां आजी हाँ परेशान हो गए ना ये शास्त्री ऐसा है ये जो शास्त्र है ये शास्त्री इसी प्रकार का है हाजी हाँ हाँ ठीक है बता रखा है उन्होंने हाँ ठीक है ये जो भी स्थिति हो सबके सामने इसमें तो कोई बात ही नहीं है ठीक है वो निकालो उसमें कोई आपत्ति नहीं है ऐसा है विचार करने पर ही बात सामने आती जी, है हाँ ठीक बात थे। आ, बोले कि ना, आ, नहीं बता पाते है वो तो है ही है जब आप जब तक वाद नहीं करोगे जब तक उसमें बहस नहीं करोगे तब तक वो सारी बातें थोड़ी निकलती है जो बताना हो, वो सामान्य रूप से बताए जा रहे हैं और पूछने वाले कुरेद कुरेद करके पूछते हैं तो कुरेद कुरेद करके उत्तर आएंगे हाँ और कुछ उत्तर ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको स्पष्ट होता है कुछ उत्तर ऐसे आते हैं आपको स्पष्ट नहीं होता है बस तो अंतर इतना ही है ठीक है वो तो बहुत सारे विद्वान मिलकर के बैठेंगे शास्त्र चर्चा करेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगे ये तो उपनिषदों में दर्शनों में प्रक्रिया चली आ रही है लोग मिलकर के बैठ बैठकर के बातचीत करते हैं इतना होते हुए भी मतभेद सबके अंदर होता है हा? आखिर मनुष्य है वो ऋषि कुछ मानता है कोई दूसरे ऋषि कुछ मानता है कोई ऋषि ऐसा मानता है आप ऋषियों को देखिएगा ये जो भी धारण करना चाहिए एक ऋषि कहते नहीं धारण करना चाहिए एक ऋषि कहते हैं यानी सबको जो धारण करना चाहे एक मानता है नहीं इनको बिना उपने इनको पढ़ा दो ऐसा वो दूसरा भी मानते हैं अब हम उसमें बहस करेंगे हम कि क्यों जी इसमें क्या आपत्ति है जिसको धारण करके ही क्यों नहीं पढ़ा सकते कितना ही बहस करो वो अपने विवक्षा के ऊपर है ना मतलब जिस विवक्षा से वो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि इसको उपनयन अभी मत करिएगा क्या पता ये आगे जाके पढ़ ही नहीं पाए इसलिए परिक, पहले परीक्षण कर लो अगर पढ़ लेगा तो अपने आप उपनियन धारण कर ही लेगा ये अगर नहीं पढ़ पाता है तो ठीक है अब वो सेवक बना रहेगा और क्या जब पढ़ ही नहीं पढ़ाने पर भी नहीं पढ़ सकता तो सेवक ही बनेगा पढ़ाने पर पढ़ जाएगा तो द्विज बन जाएगा ये इसका अभिप्राय है तो व्यक्ति की विवक्षा के ऊपर ही निर्भर करता है घंटी बज गई चार बजे तक कहा हमारा तो साढ़े तीन बजे तक है हम तो करते करते पौने चार हो गए पौने चार से लेकर के अब चार बजने लग गए किस विषय में इतना इतना सुनने के बाद अब कोई नहीं पूछने वाले सब आ, आ, आ, आकंट आ, नहीं बर, बर गए सब लोग तो ये प्रत्यक्ष देखिए कितना आपके सामने आगे देखो प्रत्यक्ष क्या होता है ठीक है अनुमान क्या होता है पकड़ में आ रहा है ना सांत अपने उदयवीर शास्त्री जी के भी पढ़ लेना इस सूत्र को उदयवीर शास्त्री जी को भी देख लेना वायु के बारे में क्या कहते हैं चलें ओंकार हमारे एक सूत्र तो पूरा हो गए है ना हाँ जी नहीं हो गए सूत्र सूतराम सिद्धम तो हो गए ना तो तुन्णें तुन्णें। तुन्णें। तुन्णें। हो गया सूत्रार्थ लिख ली आपने सूत्रार्थ लिख लीजिएगा हो गया हो सूत्रार्थ दसवें सूत्र लिख लीजिएगा हाँ जी सूत्रार्थ लिख लीजिएगा आंख से दिखने वाले आंख से दिखने वाले द्रव्यों का दसवां दसवां आंख से दिखने वाले द्रव्यों का केवल स्पर्श गुण नहीं है अर्थात अन्य गुणों सहित है ब्रैकेट में लिख सकते हैं अन्य गुणों सहित है वो इसलिए जहां केवल स्पर्श गुण हो वह वायु द्रव्य है नौवां सूत्रकार तो बता ही दिया था पहले वायु का केवल स्पर्श गुण है ये वायु नौवें सूत्रकार थे ओंकार ओ.